भागवत महापुराण प्रथम प्रथमस्कंध अथ द्वादशोध्याय परीक्षित का जन्म सौनक उवाच अस्वस्था नोपसिष्टे न ब्रह्म सिोतेजस उत्तराया हिशेना जीविता पुनः सौनक जी ने कहा अश्वस्था ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उसे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणी च महात्म निधनम चथवा सीत्या गिद्रोतमेक्षा मो ग यदि मे ब्रूहि श्रद्धालाम यमदाचुक उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझे तो कहें आप लोग बड़ी श्रद्धा के साँस हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं सुतवाच अपी पलत धर्मराज पितृवद्रजन प्रजा निष्प्रिय सर्व काव्येभ्य कृष्ण पादाब्य से भजा सूर्ज्य ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रिय हो गए हैं संपदक्रतो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बोदीपाधिपत्यम चश्चिव गोनका ऋषियों उनके पास अतुल संपत्ति थी उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फल स्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था उनकी रानियाँ और भाई अनुकूल थे सारी पृथ्वी उनकी थी वे जम्बोद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वगर तक फैली हुई तक फैली हुई थी तथेतरे। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी मातुर मातुर्भगत भृगुन दुर्मा स्र तेजसा सोनक जी उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा तब उसने देखा उसके आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है अंगुष्ठ मात्रमल सुरतुर मौल अ शामम तलिद्वास तड़िद्वास्य चतुर्भाव तप्त कांचनकुंडलम शतजा सं गदा पाड़ीम आत्मा दिश्रम तमुकाभा भ्राम यंतम गदाम हो। वह देखने में तो अंगूठे भर का है परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी चार भुजाएं हैं कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं आँखों में लालिमा है आँख में लूके के के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है अस्त्र स्वगधया निहारम इव गोपि गोपति विधमंतम सन्निक से परय जैसे सूर्य अपने किरणों से कोहरे को भगा देते हैं वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है विधो आत्मा भगवान धर्म दस मास तेवा हरि इस प्रकार उस दस मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्मरक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वही अंतर ध्यान हो गए सर्व ततःुणोधर के सानुकूल ग्रहोदय पाण्डोर्भुज पाण्डोर तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो तस्य तस्तमाजा विप्रेधौम्य कृपादी च मंगलम पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जातकर्म संस्कार करवाए हिरण्यम गिम घमानीर्थे स महाराज दान के योग्य समय को जानते थे उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण गौवें पृथ्वी गांव उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया फूट नोट नालच्छेदन से पहले सूतक नहीं होता जैसे कहा है यावन्न छिद्यते सूतकम् छिन्ने नाले तथा पश्चातको तो विधीयते इसी समय को प्रजा तीर्थकाल कहते हैं इस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है स्मृति कहती है पुत्रे जाते व्यपिपाते दत्तम भवते चाक्षयम अर्थात पुत्रोत्पत्ति और व्यतिपात के समय दिया हुआ दान अक्षय होता है तमुचुर्ब्राह्मणा तुष्टा राजयान्व प्रजातंत पुराण पौरवर्षभा दैवना प्रतिघाते नुक्ल संस्थापेजी रातोंग्रहाय विष्णुना प्रवेशुना ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा पूर्ववंशरोमणे काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पूर्ववंश मिटना ही चाहता था परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी तस्मा नामना विष्णुरात इति लोके बृहस्रवाह भविष्य न संदेहो महाभागवतो महान इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा ये संदेश यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा युधिष्ठिर अप्य सभनशान राज्यश्लोकान् महात्म अनुवर्ति साधुवादेन सत्यमाह युधिष्ठिर ने कहा महात्माओं यह बालक क्या अपने उज्जल उज्ज्वल से हमारे वंश के पवित्र की महात्मा राजस्वों का अनुसरण करेगा ब्राह्मणा उचोहो पार्थ प्रजाविता साक्षादी मानव ब्रह्मण्य सत्य संधस्या यथा ब्राह्मणों ने कहा धर्मराज यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा यथा एस दाता शरण्यशो वित स्वाम दौस्यज्वना उसी नर नरेश शिवि के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा धनग्रणीरे हुस दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तर धनुर्धरो में यह सहस्र बाहु अर्जुन से और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा मृगेन्द्र युवक्रतो न सेम वा निव तिथक्षुर्वसुदे वास सहिष्णुः पितराभिव यह सिंह के समान पराक्रमी हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य पृथ्वी के सदैव तिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा पितामह साम्ये प्रसाद गिरीशोपम आश्रय सर्वभूता जता देव रश्रय इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा सर्व सद्गुण महात्म्य सृष्ण मनोव्रत रंतिदेवा योदारो यतिव धार्मिक यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा रंतदेव के समान उदार होगा और यति के समान धार्मिक होगा धृत्या बलितम कृष्णे प्रहलादयु सदग्रहः आहत सो सुमेधा वृद्धा पर्युपाचक धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ में यह प्रहलाद के समान होगा यह बहुत से असुमेध यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा राजर्षिनाम जनिता शास्ता गाम निगृहिता कले रेशा भ्रुवो धर्मच कारनाथ इसके पुत्र राजर्षि होंगे मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा तक्ष कात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात प्रपश्यत उपस्रृत्य मुक्तसपरे ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबके आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा जिज्ञासीतात्म यथात्म्यो मुनिर्व्या सुता दृप गंगाजा जास्त्या भयम् राजन व्यासनंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा एतिराज्ञ उपादेश अभिप्रा जातक को विधा लब्धापति सर्वे प्रतिजग्मों का ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेड़ पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए साये सलोके विख्यात परिच्छेद थे गर्भे दृष्टा मरुथयायन परिक्षेतः नरे वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है राजपुत्रोधे आशु शुक्लो ढूप आपुरियमा पृथ्वी काटभीरी का शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र सयाना हो गया समेधे न स्वेध हे न्ञातिरोहिहा राजा लप्त थलो दध्याव्यत्र करोह इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए तद भी धनं भ्रातरोम दिशूरिश उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्रीकृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत साधन ले आए पुटनोड पूर्व में महाराज मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सुवर्ण के थे यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फिंकवा दिए थे उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया कि उसे ले जा न सके वे भी उसे उत्तर दिशा में ही छोड़कर चले आए परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है इसीलिए उस धन को मंगवाकर भगवान ने युधिष्ठिर का यज्ञ कराया ते नृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिर ज मेधिर भी तो यज्ञ समय उस यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्म महाराज युधिष्ठिर ने तीन अश्वेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की आहू तो भगवान राजे ताजह निपम वास महासान सुहृद प्रिय युधिष्ठिर के निमंत्रण के पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहित पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे ब्रह्म सोनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदवंशियों से घिरे हुए भगवान श्रीकृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसा सहितायां प्रथम स्कंधे नैमि नैमिष्योपाख्या परीक्षज्जन्माुत्कर्षो नाम द्वादश्याय